चलता है तपता है भगता कर्म बंधन में फंसता है कृष्णा को त्याग करके उस ब्रह्म स्वभाव का अनुसंधान करें तो मौज ही मौज है जैसे चंद्रमा शीतलता बरसाता है ऐसे जिसको आत्मचिंतन आत्मविश्रांति मिली है कृष्णा से रहित हो गए जिनका भगवान दूर नहीं दुर्लभ नहीं परे नहीं पराया नहीं अपने आत्मा को ही परमात्मा रूप में आत्मा रूप में जान लिया वह ज्ञानवान है साठ हजार वर्ष तपस्या किया रावण ने लेकिन वासना थी मैं बड़ा आदमी बनू बड़ा आदमी बनेगा जो बनेगा वो बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा जो फरेगा सो झरेगा कि नहीं झरेगा जो पैदा होगा वो मरेगा कि नहीं मरेगा जो मिलेगा वो बिछड़ेगा कि नहीं बिछड़ेगा एक सनातन सत्य है जो पैदा नहीं होता जन्मता नहीं मरता नहीं वो अपना चैतन्य आत्मा है और केवल यहाँ तो अनुभव का साथ जगह इसीलिए हम बोलते सर्वत्र विराजमान है उससे जो पूर्णा सनसरता है जैसे बर्फ से शीतलता सनसरती है मिट्टी तेल से मिट्टी तेल की बदबू सनसरती है पेट्रोल से पेट्रोल की बूसनसरती है गुलाब से गुलाब की गंध संसरती है ऐसे ही चित्तगन चैतन्य से चेतना संसरती है वही संसार है किन फर्क यह है कि गुलाब की भूख गुलाब से निकल के गुलाब सूख जाता है लेकिन वो चैतन्य ज्यों का क्यों है पृथ्वी में गंध गुण उसी परमेश्वर की है जल में रस उसी का संसरण है अग्नि में तेज उसी का संस्रण है वायु में स्पर्श उसी का संस्रण है आकाश में अवकाश ठोस ठोर देने की शक्ति उसी का है प्रकृति में प्रकृत उसका संस्रण है लेकिन वो दूर और दुर्लभ लगता है वो यहाँ शरीर में पृथ्वी तत्व है ना जल तत्व है तेज तत्व है वायु तत्व है आकाश तत्व है इन सब को ताजा तवाना रखने वाला मैं ही तो हूँ मेरा संबंध टूटा तो ये सब बेकार हो गए मेरा संबंध टूटा तो शरीर को जला देंगे गाड़ देंगे तो प्रकृति में भी उस चैतन्य का संसरण है वो चैतन्य अपने हैं वो भगवान वो भगवान थर्ड परसेंट हुआ तीसरी भी भक्ति के फिर तपस्या क्या साधना किए इधर आ गए यह भगवान तो वह भगवान और यह भगवान दिखेंगे मुझे भगवान से अपने वापस चैतन्यपूर्ण जो अपने चैतन्य आत्मा को भगवत रूप न मानकर दूर दुर्लभ भगवान को मानता है वो अपनी मायाजाल में उलझ के थक जाता है भगवान से वंचित हो जाता है लेकिन जो अपने सतचित आनंदगण भगवान को मानता है उसी से यह भगवान और वह भगवान दिखता है तो वह आएगा चला जाएगा यह मिलेगा बिछड़ेगा लेकिन मैं अपना आपा कभी अपने से बिछड़ा क्या कभी अपने से दूर हुआ क्या दुर्लभ हुआ क्या परे हुआ क्या पराया हुआ क्या उस भगवान को मैं चैतन्य रूप हूँ ऐसे द्रुप पहले भगवान नारायण का ध्यान करते थे फिर वो मैं नारायण हूँ ऐसे करते करते मैं चतुर्भुजी नारायण हूँ शीर सागर में मैं ही शयन कर रहा हूँ तो वह में से यह, यह में से मैं में आ गए मैं मैं ऐसे आए कि सचमुच चतुर्भुजी भी हो गए तो चतुर्भुजी आकृति का जंझटर तो लेके बैठे ना तो भगवान प्रकट हुए तो, तो स्वयं चतुर्भुजी तो भगवान ने वो चतुर्भुजी ध्यान खींच लिया उठे स्तुति किया बोले भगवान जिसमें मेरा मंगल हो वही आप दीजिए बोले जाओ देव ऋषि नारद जी मिलेंगे नारद जी ने तत्व ज्ञान दिया तो बोले चतुर्भुजी बनना नहीं है चतुर्भुजी जिससे चतुर्भुजी है उसी से तू दुई भुजे है पगले <laughs> कुछ बनना नहीं है भावना से तो बन गया ऐसे तो भावना में सौंपने में तू राजा बन जाता है शाहूकार बन जाता है गरीब बन जाता है तो ये तो भाव से बना नहीं भाव बना कुछ नहीं देर रहा है स्वप्न का भाव मिटा तो सपना गया अभी ध्यान के भाव में तो चतुर्भुजी बना तो पहले दो हाथ को संभालो भी चार को संभालो क्या फायदा किया तुमने चतुर्भुजी जैसे चतुर्भुजिये द्विभुजी उसी से द्विभुजिये अपना आपा वही का वही है वो सर्वेश्वर व्यापक है सीधा ज्ञान पाकर सुखी हो जाए न तो, तो ज्ञान मिला तो पूर्ण गुरु कृपा मिली पूर्ण गुरु का ज्ञान निश्चिंत हो गए बहु आप चतुर्भुजी का ऐसा गहरा ध्यान करें कि दूसरी दो बुझे उभर आए होता है ऐसा आपका उपासना में इतनी ताकत है कि जिस देवता की उपासना करो वो देवता अगर सृष्टि में है तो आपके ध्यान और प्रार्थना से प्रकट हो जाएगा अगर नहीं है तो आपका चैतन्य में वो ताकत है कि वो देवता को पैदा करके आपके आगे सामने खड़ा कर देगा लेकिन फिर आपका भाव बदला मन इधर उधर तो अंतर्धान जब भी एक शास्त्र में बात आई तो बोले अंतर्धान हो गए अंतर से आए उसमें दान हो तो आपका अंतरात्मा इतना प्रिय है इतना सुखरूप है इतना समर्थ है इतना शाश्वत है इतना नित्य है कि इसको दूसरे कोई बाहर के देवता की भगवान की ज्यादा जरूरत नहीं है केवल गुरुदेव मिल जाए और बताए कि भाई तू ही है तो काम बन जाता नहीं तो भटक भटक भटक मुआ भेदु बिना पावे कौन उपाय खोजत खोजत युग गए ईश्वर को या सुख को खोजते खोजते युग हो गए पांव कोश घर आए जहाँ खड़े हैं वहीं तो पृथ्वी है वहीं बोर करो तो पानी है ऐसे वहीं थोड़ा सूझबूझ तो चैतन्य है चैतन्य के बिना सोचेगा कहाँ से देखेगा कहाँ से सुनेगा कहाँ से चैतन्य तो सुनेगा जड़ सुनता है क्या अभी है दीवार सुनेगी क्या जब भी सुनता है देखता है तो चैतन्य ही तो वो चैतन्य इतने अंत में नहीं है सभी में है। वही आत्म रूप में विलसित हो रहा है इतने ज्ञान से तृप्ति हो जाती है मेहनत नहीं है परिश्रम नहीं है कृति साध्य नहीं है सहज में है केवल बैठ जाए बात सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट मन ईश्वर में लीन हो हले ना जीवाहोठ मन ईश्वर में लीन हो जाता है जीवा होट फिर हले नहीं ईश्वर दूर है ऐसा नहीं मन ईश्वर में लीन होता है अर्थात क्या कि जहां से मन फुरता है बाहर या तो फिर तमस में अंदर सुन हो जाता है न बाहर फुरे न सुन हो जाए अपने आप में आ जाए बस बहुत ऊंची अवस्था है तपस्या करने से ये अवस्था नहीं आएगी भोगी बनने से ये अवस्था नहीं आएगी योगी बनने से ये अवस्था नहीं आएगी त्यागी बनने से ये अवस्था नहीं आएगी कुछ भी बनने से अवस्था नहीं आएगी गुरुकृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम ये गुप्ता जी है ना इनकी दो बेटियां हैं मैंने क्या अनुष्ठान करो अनुष्ठान किया फिर दूसरा अनुष्ठान किया तीसरा अनुष्ठान किया आप पूछो क्या हाल है तो गुप्ता जानता है गुप्त खजाना पा रही हैं बड़ा और वो पा रही हैं तो उनका बदला इनको भी मिल रहा है जब से ये साधना में लगी तब से गुप्ता को भी गुप्त खजाने मिल रहे हैं तो उस चैतन्य की उपासना अगर परमेश्वर के घर में कोई एक व्यक्ति भी करता है तो परिवार वालों का भी भला होता है तो ऐसा आत्मदेव है जैसे भी वो पहाड़ वाले साधक बताए पहाड़ियों में बरसात नहीं होती सूखा रहता था अगले साल पहाड़ियों में सत्संग वत्संग हुआ प्रसार प्रसार सत्संग लोग खुश हैं बहुत तो ये एक सिद्धांत है जैसे आप लोही चुंबक मैग्नेट प्रभावशाली मैग्नेट पर कोई प्लेट लगा दीजिए लोहे की तो मैग्नेट से चिपक जाएगी लेकिन वो मैग्नेट से चिपकी इतना ही नहीं कई लोहो के कणों को ऊपर उठा देगी है ऐसे ही मैग्नेटों का मैग्नेट परमेश्वर है और आपकी बुद्धि उससे निकट आ गई तो फिर आपकी बुद्धि कईयों को ऊपर उठा लेगी होता है ना ऐसा आपकी बुद्धि उठा लेगी आपकी दृष्टि उठा लेगी आपकी वाणी उठा लेगी क्योंकि आपकी बुद्धि मैग्नेट से जुड़ गई तो आप में वो अभी बड़े वो ओरा मापने वाले साइंटिस्ट दंग रह गए कि इतनी बापू में ये ओरा का और बापू बापू की क्या वो बापू का बापू चैतन्य है उसकी यह हो रहा उसी के चिंतन में रहो उसी के स्मरण में रहो उसी में उसी के ज्ञान में एकांत में रहे तो एक हो गए जैसे लोहा भट्ठे में रहते रहते अग्नि रूप हो गया वो तो फिर भट्ठे से बाहर निकलेगा तो अग्नि चली जाएगी यहाँ बाहर निकलना क्या बाहर भीतर एको जानो एक गुरु ज्ञान बताए यहाँ बाहर अंदर है ही नहीं फिर एक बार ज्ञान हो गया तो उसका अज्ञान नहीं होता आदर्शन हो सकता विस्मृति हो सकती है अज्ञान नहीं होगा ये हम घुमा रहे हैं जब तक अभी तक बच्चे हैं जो माला घुमा रहे ठीक है लेकिन बच्चे हैं साक्षात्कार नहीं हुआ कहीं है घुमा रहे <laughs> भी बबलू है चाहे 150 साल का हो चाहे हजार साल का एक 90 साल का महात्मा आया थोड़े दिन पहले हम ऋषि के आश्रम में थे वो बाबा थे दिवरहा बाबा उनका शिष्य हूँ अब मैं गंगा जी में समाधि लूँगा संसार में कोई सार नहीं उम्र हो गई किसी के आश्रम में रहते हैं क्या कुल मिला वो बेजार हो गए थे संसार से तंग हो गए थे गंगा जी में समाधि लूंगा हम्म अब गंगा जी में समाधि लेंगे क्या आप वीडियो में सरदार बनने दे मेरे को तो 90 साल के थे ऋषि ऋषिकेश आश्रम में मैं ठहरा था एकांत में वहाँ कोई दूसरा साधु उनको ले आया था बोले अब आपका मैं ऋषि प्रसाद पढ़ता हूँ दर्शन करने आया हूँ ये वो ऐसा मतलब उन्होंने श्रद्धा व्यक्त किया तो मैं क्या बताओ अपना अनुभव तो बोले बचपन से साधु हूँ नंगे पैर बद्रीनाथ केदारनाथ खूब यात्राएं की फलहारी हैं शरीर को खूब कसा कष्ट सहा जटाएं तो इतनी पुरानी पुरानी देख के अपने को लगे कि वास्तव में कई कई वर्षों की पुरानी जटाएं लंबी सी गोल नब्बे साल के थे लेकिन आत्मतृप्ति आत्मसंतुष्टि हो तो फिर गंगा जी में विसर्जन करने की क्या जरूरत है थक गए उग गए वेदांत थकाने का मार्ग नहीं है उगाने का मार्ग नहीं है भाग जाने का मार्ग नहीं है मधुमेह परमात्मा रस पाना है जैसे शबरी भीलन को सतगुरु का सानिध्य मिल गया तो रावण की इतनी सारी उपलब्धिया बाहर की सुविधा दिया लेकिन शबरी जैसा आत्मसंतोष नहीं मिला रावण को अंतरात्मा का सुख नहीं मिला तो अपनी मंदोदरी होने के बाद भी क्या क्या आखिर थका दिया इच्छाओं ने वासनाओं में लेकिन शबरी तृप्त हो गई आत्म परमात्मा के सुख में ऐसी तृप्त हो गई कि अंतरात्मक राम का तो साक्षात्कार था दशरथ नंदन श्री राम भी आए तो वृत्ति का संसरण और इंद्रियों के भोग इसी का नाम संसार है वृत्ति जहां से उठती है उसमें टिक गए तीन मिनट के लिए टिके पानी पर काई चढ़ गई है तीन मिनट के लिए काई हटाकर शुद्ध पानी पी लिया फिर काई से पानी ढक गया तभी भी पानी का ज्ञान नहीं जाएगा स्वाद नहीं जाएगा ऐसे वृत्ति आरूढ़ जो ब्रह्म है ब्रह्माकार वृत्ति से वृत्ति में जो आरूढ़ ब्रह्म का सुख है वो इतना उन... इतना शुद्ध इतना पूर्ण है कि एक बार वो ले लिया तीन मिनट के लिए फिर जगत के कई सुख कई वाहवाही आएगी लेकिन उसकी बराबरी नहीं कर सकती इसलिए ज्ञानी फंसता नहीं जैसे एक बार आप राष्ट्रपति बन गए फिर कितना ही आपके स्टेनोग्राफर थे और फिर राष्ट्रपति बने राष्ट्रपति बनने के बाद कितना ही स्टेनोग्राफर के पोस्ट की प्रमोशन आए तो भी राष्ट्रपति के पद के आगे बोनी हो जाएगी आपने स्टेनोग्राफर राष्ट्रपति बने थे ना, ना। उसके बाद स्टेनोग्राफर की लाइन की कोई भी ऊंची पद भी मिले तो उनको आकर्षित नहीं करेगी ऐसे ही ब्रह्म सुख एक बार मिल गया ब्राह्मी स्थिति तो फिर कोई कार्य शेष नहीं रहेगा कोई पद बड़ा नहीं लगेगा आत्मसुख ऐसा है एक बार वृत्ति व्याप्ति हो जाए तो वृत्ति में सचिदानंद चैतन्य का साक्षात्कार वृत्ति आरूढ़ चैतन्य अज्ञान को मिटाता है जैसे किसी ने कहा कि बाबा मेरी बहुत गरीबी है बहुत परेशान हो बाबा बोलते कि मैं आ रहा था मणि चमक रही थी तो कोई घड़ा पड़ा था फूटा मैं उसको ढक के आया हूँ इसी पगडंडी से यूँ सीधे जाएगा फिर थोड़ा दाहे जाना दाएँ के बाद पगडंडी बाहें मोड़ती है बाहें के बाद थोड़ी सी उससे पगडंडी छोटी सी और उधर को जाती है वहाँ घड़ा पड़ा है घड़े को डंडा मार देगा मणि अपने आप प्रकाशित होगा अब संध्या हो गई है लालटीन तो तेरा हाथ में है जरा ठीक करके इस पगडंडी से चला जा। जाते जाते जाते जाते वहाँ पर देखा तो ये घड़ा तो पड़ा है हाथ में डंडा था ठोक दिया अब मणि को देखने के लिए लालटिन की लोह की जरूरत नहीं है मणि स्वयं प्रकाशित हुए ऐसे ही मणियों का मणि आत्मदेव है और बुद्धि रूपी डंडा है और घड़ा क्या है कि ना समझी घड़ा है और ना समझी घड़े को अटाने के लिए बुद्धि में संस्कार पड़े और ना समझी हटी तो आत्मा तो स्वयं प्रकाश है फिर बुद्धि आत्मा को देखेगी नहीं लालटिन मणि को प्रकाशेगा नहीं आप सूरज को बैटरी से देखेंगे क्या जब तक अंधेरे में है तब तक बैटरी काम देगी जब सूर्य की रोशनी चले गए तो सूर्य को देखने के लिए बैटरी बेकार हो गई ऐसे ही यहां बुद्धि बेकार नहीं होती लेकिन बुद्धि उस परमात्मा के ज्ञान से भरकर रितम भरा हो जाती है रितमाना सत्य से भर जाती है मिथ्या निकल जाता है बैटरी का प्रभाव अंधकार में पड़ता है सूरज के आगे बैटरी की रोशनी सूरज में समा गई ऐसे ही बुद्धि का मैं मेरा पन्ना ब्रह्म में समा गया मैं अरुमोर तो रकी माया बशकर कर जीवन काया ये शरीर में हूँ और ये वस्तु मेरी है इसी से जीव वश हो जाते हैं वास्तव में शरीर थोड़े दिन का साधन है हम शाश्वत तत्व हैं ओम जो अखंड ब्रह्मांडों में फैला है नमः मैं उसे नमन करता हूँ शिवाय जो शिव जी शिवाना कल्याण स्वरूप है तो वो कहाँ है वो अपना अपा तो है महिताया इसी बात को गुरु नानक ने कहा मन तू तो ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाई माया शरीर में नहीं हुई तो रामतीर्थ अमेरिका में प्रवचन कर रहे थे एक तारकिक भाई आकर सामने बैठ गई बड़ी प्रभावशाली भाई थी कईयों को घुटने टिका के आई थी उसकी हॉबी थी कि तर्क वितर्क कुतर्क करके भाषण करने वाले को चुप करा देना कि भगवान भगवान तुम ऐसे ही बोलते हो तुमने देखा नहीं है प्रूफ क्या है तुम्हारे पास भगवान को देखा है। तो ऐसे तर्क करते लोग चुप हो जाते और राम तीर्थ के सामने आके बैठे ये बात कई बार मैंने सुनाई लेकिन नए नए लोग हैं ना इसलिए फिर से अभी आप सुन रहे हैं अहमदाबाद में लाइन गई और अहमदाबाद से कई जगहों पर लाइन गई कहां कहां लोग सुनते होंगे कितने कितने नए लोग आज जुड़े होंगे इसीलिए कई बार उसी बात को समझाते ताकि पहले सुनी हुई तो और पक्की होती है मेरे गुरुदेव कहा करते थे शास्त्र की बात आवृत्ति रस कर उपदेशात् जब तक परमात्मा साक्षात्कार नहीं हुआ तो आवृत्ति बार बार करो, रोज स्नान करते रोज सूरज को देखते चंदा को देखते रोज कपड़े पहनते तो रोज कपड़े बदलते हैं रोज घर में झाड़ू लगाते तो ऐसे अंत में भी रोज तू मैं ये इस जगत की सत्यता गंद की गंदगी आ जाती है तो रोज सत्संग का झाड़ू लगा दो ताजगी रहती जो नित्य सत्संग सुनते हैं वे सत्संग न सुनने वालों से ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं और ज़्यादा सावधान रहते हैं ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं स्व स्वाना आत्मा आत्मा में स्थित होते सत्संग सुनने वाले सत्संग तो खूब आदर से सुनना चाहिए ये सत्संग है जो भारी दुखों के समय भी सूझबूझ में टिका देता है दुख न हो जाते और सुखों में भी परम सुख में जगा देता है तो सुख भी नगण्य हो जाते और ये सत्संग है जो महसूस करा देता है कि सुख दुख स्वप्न उसको जानने वाला चिद्ध परमात्मा अपना माला तो में फिरे जीव फिरे मुख मनवा तो दश दिशा फिरे ये सुमरण आई कबीर जी ने कहा फिर भी जो करते हैं ठीक है अच्छा है धन्यवाद है अपने तरफ से जो सेवा होती कर लिया ठीक है बाकी तत्वज्ञानी महापुरुष की तो महिमा निराली है माला घुमाए उसकी अपेक्षा <coughs> ऐसे ही जब चलता है तो और ज्यादा प्रभाव वो अम्लानंद करके आता है इधर महाराज साधु उसको तो ऐसे ही चलता रहता है वो बात करे तो रुके बाकी नहीं तो फिर उसके रूए रूए ऐसे जब निकलता है इधर सत्संग कर सुनने को रोज आज भी दो तीन घंटा बैठा था अमल सदा आनंद में उगाता है विनोदी जरा गीत भी सुना देता है आज भी बैठा तो तीन चार घंटे वो बात अलग है होठों से जप रहे हैं कंठ से जप रहे हैं लेकिन जप जिससे होते वो कौन है जप कौन कर रहा है जब किसका कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या है जप करने वाले का स्वरूप क्या है जब का अर्थ क्या है ये समझेंगे तो आ जाएंगे आत्मा में तो भाई ने रामतीर्थ को झांकते झांकते झांकते झांकते अपने अहम को अनजाने में खो दिया प्रवचन पूरा हुआ तो उठ खड़ी हुई बोले स्वामी जी अब मैं गॉड को मानती हूं आज तक तो मैंने भगवान को मानने वाले की धज्जिया उड़ाई लेकिन अब जैसे आप मानते ना भगवान को मैं भी भगवान को मानना शुरू कर गॉड इज रियल्टी रियलती सच्चाई है ये मैं समझ गई आप भगवान को मानते न राम तीर्थ ने कहा नौ मैं तो नहीं मानता हूँ भगवान को तो भाई के पैरों तले धरती निकल गई सुनने वाले भी क्या आप भगवान को नहीं मानते बोले नहीं क्यों मानूंगा मानना होता है जो दूर है दुर्लभ है परे है उसको मानना पड़ता है जब अपना आप आई है तो उसको मानना क्या अपने आप को क्या मानना है अपना आप तो है मानूंगा क्या वो सर्वव्यापक भगवान है मेरा अंतरात्मा होके वही बैठा है मैं ही हूं मैं हूं मानू क्या मानना तो दूसरे को पड़ता है ना और वचनों में इतनी अनुभूति वाली मधुरता आ रही थी कि वो भाई और भी दंग रहेगी भगवान को मानते मानते जिंदगी पूरी नहीं करना है भगवान को मानो शुरू में लेकिन बाद में भगवान और आपकी दूरी मिटाओ जब तक दूर रहेंगे तो सुकड़ते रहोगे रोते रहोगे वो भगवान सर्वव्यापक है तो हमको छोड़ के थोड़े हैं सदा हैं तो अब छोड़ के सदा है क्या सब में है तो हमको छोड़ हमारे सहित सब में है सदा है तो अब भी हैं सब में है तो हम में भी हैं तो सात बाधाओं को हटाओ एक बाधा ये कि हम ईश्वर को पाने में अयोग्य है इसको उखाड़ के फेंक दो दूसरी ईश्वर दुर्लभ है जब दुर्लभ की बाधा रख दी नहीं तो फिर सुलभ होगा भी नहीं अपने गृहस्थी है अपने ऐसा है ये ऐसा तो अपने अयोग्य इस कांटे को उखाड़ के फेंक दो दू। ईश्वर दुर्लभ है इस बात को उखाड़ के फेंक दो हमको नहीं मिल सकते हैं <laughs> अब तुमको नहीं मिलेंगे तो क्या तुम्हारे साथ दुश्मनी है क्या उनकी क्यों नहीं मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते ते प्रगट हो में जाना तो सर्वत्र है समान व्यापक और प्रेम से प्रगट होते हैं तो प्रेम कैसे हो अपना मानो तो प्रेम होगा अथवा उसकी आवश्यकता मानो तो भी प्रेम होगा प्रेम दो तरीके से होता है अपनत्व तो से होता है या तो आवश्यकता से होता है खूब प्यास लगी तो पानी से प्रेम होगा खूब भूख लगी तो रोटी से प्रेम होगा संतान नहीं है उसकी आवश्यकता लगेगी तो संतान से प्रेम होगा ऐसे ही भगवान से की आवश्यकता मानो तो दूर नहीं है दुर्लभ नहीं है परे नहीं है पराया नहीं है हमारा है और हमें मिला मिलाया है केवल हमारा उधर ध्यान नहीं जाता उधर प्रीति नहीं होती इसीलिए होते हुए भी नहीं देखता होते हुए भी उसका आनंद नहीं आता और उसका एक बार आनंद आ जाए तो विकार शांत हो जाएंगे जब तक ईश्वर का शुद्ध आनंद नहीं आया तब तक विकारों से जान नहीं छूटती वैसे इंद्रिय संयम से विकार तो हटते हैं लेकिन बुद्धिगत विकार नहीं जाते हम बुद्धिगत विकार तभी जाते जब भगवान की कृपा हो गुरु की कृपा हो तो ब्रह्माकार वृत्ति हो तब बुद्धि से विकार और आकर्षण छूटता है अब विकार आते तो फिर अपने में विकार नहीं माने और विकारों के चक्कर में आकर विकारी भी ना बने विकार मन में आए बुद्धि में आए मैं भगवान में हूँ भगवान मेरे हैं ऐसा तुरंत भगवान का चिंतन करें विकारों से भीड़े नहीं विकारों से जुड़े नहीं ईश्वर में विकार आ गए चले गए हो गया पुराना गलती मैं निर्दोष हूँ ऐसा भी मत सोचो मैं दोषी हूँ ये भी नहीं सोचो मैं भगवान का हूँ जो नित्य है वो मेरे परमात्मा है जो चैतन्य है वो मेरे परमात्मा है जो ज्ञान स्वरूप है वो मेरे परमात्मा है शरीर मरने के बाद भी जो साथ नहीं छोड़ते वो मेरे परमात्मा है मेरे आत्मदेव है ओम ओम प्रभु जी ओम जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा जल्दी महात्मा हो जाएगा महान आत्मा हो जाएगा सुलभ है जो सुख से ही मिलता है और उससे बड़े आनंद की प्राप्ति होती है तब आदि क्रियाए कष्ट से सिद्ध होती है उनसे स्वरूप सुख की प्राप्ति नहीं होती जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है उनको तो बिलाव जैसे बिलाव जिनकी चेष्टा तृष्णा संयुक्त है उनको बिलार समझो जैसे बिलार मै मै मो चूहे की खोज में होता है बिलार चूहे के लिए भटकता है ऐसे ही मतलब बिलार पेट भरने के लिए भटकता है ना ऐसे जिसको तृष्णा है उसको तुम बिलार समझो <laughs> बिलाड़ी समझो बिलार समझो हा रहित है वो साक्षात स्वयं नारायण स्वरूप है फिर खाए पिए रहे जिए जो भी करे ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लिप तृष्णा रहित हो जावा बस तो तृष्णा रहित होना सुंदर उपाय है कि ब्रह्म सुख मिल जाए एक बार स्टेनोग्राफर राष्ट्रपति हो जाए एक बार फिर कोई प्रमोशन की तृष्टा नहीं रहेगी <laughs> मौज हो जाएगी तो पढ़ो मनुष्य शरीर में यही विशेषता है कि वह किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त करे जो नरदेह पाकर भी आत्मपद पाने की इच्छा न करे तो वह पशु समान है विषयों की तृष्णा कभी नहीं करते जैसे कोई पुरुष अमृतपान करके तृप्त हुआ हो तो वह खाली खाने की इच्छा नहीं करता है खीर खाके तृप्त हुआ तो खाली खाएगा क्या अमृतपान का करके हुआ है? ये थोड़ा मजाक में भले देख ले खा ले करो बाकी हम्म आत्म ज्ञान पाने के लिए मनुष्य जीवन में लाया था जो जॉबर बनने के लिए मनुष्य जीवन मिलाएगा शादी करो बच्चे करो यूं गए रो मरो आत्मा परमात्मा से मिलना ही असली शादी है और उसमें नित्य नवीन सुख मिलता है इसीलिए रामतीर्थ गाते थे हर रोज नई एक शादी है बोलो रामतीर्थ गाते थे हर रोज़ नई एक शादी है हर रोज़ मुबारकबाज़ी है जब आशिक मस्त फ़कीर हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा फकीर का मतलब क्या है भिखमंगे का नाम फकीर नहीं लाचार मोहताज भिखमंगों को फ़कीर नहीं बोलते सनशय सब को खात है सनशय सब का पीर सनशय की जो फाकी करे उसका नाम फ़कर हद टुपे सो ओलिया बेहद टुपे सो पीर हद बेहद मैदान में सोयादास कबीर हद हो गई ये बेहद हो गई हद और बेहद जिससे दिखता है उसी में टिक जा ये अच्छा है ये बुरा है इस दोनों को जो जानता है उसमें टिक जा ये मन है ये बुद्धि है वो भगवान है ये मैं हूँ ये सब जिससे जाना जाता है उसी में टिक जा यही है कितना सुलभ है बोलो गुप्ता गुप्त खजाना खोल दे भैया ये बुरा है ये भला है ये दोनों जिससे प्रकाशित होता है वो कौन है वही हूं मैं गुरु को ब्रह्म जान लो बस हो गया दर्शन अपने स्व को पहचान लो हो गया दर्शन कौन से दर्शन होगा तो चतुर्भुजी दुभुजी आएंगे चले जाएंगे बोलेंगे जाओ देव नारद का सत्संग मिलेगा और किसी सन ऋषि का सत्संग मिलेगा अभी के जमाने में आएंगे तो बोल देंगे जाओ बापूजी का सत्संग मिलेगा तो और क्या करेंगे वो तो मिल ही रहा है हमारा थैंक यू धन्यवाद वो हनुमान जी का मंत्र क्या वो हनुमान जी हनुमान जी के लिए तड़पे हनुमान जी आए बोले बापू का सत्संग मिलेगा जो मैंने पाया वो बापूजी दे रहे हैं ना वैसे मैं सीधा बोलता कि वो सत्संग सुन तो नहीं करता वो क्रिकेटर अब हनुमान जी का मंत्र दिया सात दिन दस दिन ये वो हनुमान जी ध्यान में आए दिखे दृश्य दिखे ये हुआ बंदर के रूप में दस बजे रात बजे साढ़े दस बजे आए कोई दो बंदर खा पी के पानी वानी पी के जाने लगे कुछ चमत्कार दिखा अब अब हनुमान जी की बात से बापू महान दिखने लगे बापू जी तो वही के वही है लेकिन बुद्धि पर से जो पड़ते हटती है ना हम मेरे गुरुदेव को पहले दर्शन से जितना मानते थे जानते थे फिर जितना मानते थे जानते थे अभी हम गुरु जी की महिमा जो जानते थे उसके आगे पहले की हमारी सारी मान्यताएं बहुत छोटी थी ज्यो ज्यो आपकी योग्यता बढ़ती है त्यों त्यों भगवान की महिमा गुरु की महिमा जानकर आप भगवतमय गुरुमय हो जाते हैं जितनी ऊंची चीज में बुद्धि लगेगी उतने आप ऊंचे हो जाएंगे अल्प चीजों की जानकारी में आदमी अल्प होता है जैसे चपरासी की अथवा और कोई फोर्थ क्लास या थर्ड क्लास या सेकेंड क्लास का अधिकारी की बुद्धि उन्हीं चीजों में तो उनकी वो वैल्यू फर्स्ट क्लास अधिकारी की बुद्धि पीएम की बुद्धि फिर वैसे वैसे इंद्र की बुद्धि फिर वैसे इससे से ब्रह्म परमात्मा को जानने वाली जो बुद्धि है सब की पूजनी हो जाती सबसे बड़े में बड़े ब्रह्म परमात्मा है उसमें बुद्धि लगाऊ पराकाष्ठा हो गई लोहे लक्कड़ में बुद्धि लगा दी इसमें बुद्धि लगा दी उसमें बुद्धि लगा दी रमण तो महर्षि ने मैं कौन हूँ जिस मृत्यु होती मृत्यु हो गई और शरीर पड़ा है तो मैं कौन हूँ मृत्यु तो शरीर की फिर भी मैं हूँ तो कौन हूँ ऐसे संकल्प से खो गए तो अपने मैं में आ गए वो प्रीति थी भगवान के प्रति भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम प्रीतिपूर्वक भजता है उसको बुद्धि योग दे देता हूँ अंतरात्मा देव कहते हैं परमात्मा हे हरी हे हरी हे प्रभु बार बार स्मरण करो बुद्धि में उसी का योग भरो जब भी भारी दुख आ जाए तो समझ लेना दुख हुआ दुखाकार वृत्ति हुई उसको जानने वाला उससे नहीं है सुख हुआ सुखाकार वृत्ति हुई जानने वाला नहीं है वही तो मेरा प्रभु है बोलो हो कि नहीं हो बोलेंगे हाँ महाराज है अंतरात्मा बोलेंगे भगवान झूठ बोलेंगे क्या डरते हैं क्या तुम्हारे से झूठ बोले तुम्हारे से कुछ लेना है क्या उनको मस्का मारेंगे सत्य तो वही बोलते हैं नारायण हरि बोलते नहीं हरि ओम हरि मेरे प्रभु हरि हर दम है उसी का नाम हरि हर दिल में है उसका नाम हरि हर समय है उसी का नाम हरी हर देश में हर काल में हर वस्तु में व्यापार है वही तो हरि है हरे ओम हरी अत पड़ा देर बहुत करता है जिस पुरुष को आत्मानंद प्राप्त हो जाता है वह विषयों के भोगने की इच्छा नहीं करता जिसको आत्मानंद मिल जाता है वह विषय भोगने की इच्छा नहीं करता लेकिन विषयी लोग उसको देखकर वो उस संसारियों को देखकर ऐसा बनू ऐसा नहीं होता उसको उसको देखकर संसारियों को लगता है कि ऐसे हम बने उसको नहीं होता कि ऐसे हम बने जी, जी। नारायण हरि हम्म जब तू तो कुछ बना तब सब आपदा तुझे प्राप्त होगी जब तू कुछ बना तब सब आपदा तुझे प्राप्त होगी। कुछ बनेगा तो आपदा प्राप्त होगी झगड़े सारे बनना छोड़ दे जो है उसको जान के अभी सुखी हो जा कुछ बनो मत। धनी बनो, निर्धन बनो, पापी बनू पुण्यात्मा बनो, पत्नी बनो, पति बनो, सेवक सेवक बनो, स्वामी बनू बन्ना छोड़ अत्यंत सूक्ष्म सूक्ष्म तर सूक्ष्म तम मती होती देखो हथोड़ी भी लोहा है कुंजी भी लोहा है सुई भी लोहा है थोड़ी लोहा थोड़ी ताला तोड़ सकती है खोल नहीं सकती सुई कपड़ा जोड़ सकती है ताला नहीं खोल सकती और कुंजी सी ताला खोलेगी है सब लोहा ठीक है ना ऐसे ही मती स्थूल मती है वो जगत में राग देश तोड़ फोड़ करेंगे जागृति के विषय में बारीक मती है तो प्रेम से बात करना मेल जोल करना झमेला जोड़ सकेंगे लेकिन आत्मज्ञान वाली कुंजी बुद्धि हो तब ताला खुलेगा ज्ञान ज्ञान मान जहाँ एको ना ही कोई मान्यता नहीं है मैं ऐसे हूं ऐसा हूँ वैसा हूँ नहीं ऐसा वैसा सब मन की मान्यता है ज्ञान मान जहाँ एको नाही देखत ब्रह्म समान सब मही कम विरागी सिद्धि तीन गुण त्यागी उसको सत्तों गुण में भी अभिमान नहीं होता मैं धर्मात्मा हूँ श्रेष्ठ हूँ महात्मा हूँ मैं संसारी हूँ मैं पापी हूँ किसी में नहीं ये सब तीन गुणों में आ? प्रकाशम च प्रवृत्ति मोहमेव पांडवा न संप्रवृत्ता न निवृतानी कांक्षती प्रकाशमाना माना सतो गुण प्रवृति रजोगुण मोहमाना तमोगुण ज्ञानी न उनमें जुड़ना चाहता है न उनसे भागना चाहता है वो उनमें निर्लेप है दुरात्मा सतो गुण से भागेगा सज्जन आत्मा तमो गुण से रजोगुण से भागेगा ज्ञानी भागता ही नहीं उठत बैठत ओ उठाने कर्त कबीर हम उसी ठिकाने एक गुण आते जाते ना हम तो सदा रहते हैं आने जाने वालों से क्यों भागना रहने वाले में रहो हो गया कितनी ऊंची उपलब्धि कितनी ऊंची समझ है अब क्या करे इधर अच्छा नहीं है उधर जाओ उधर अच्छा नहीं इधर जाओ तो भागता फिरेगा जो जहां है वहां डट के ईश्वर में नहीं टिकता तो वहींकुट में भी नहीं टिकेगा वहां भी जाए विजय के नहीं वहां से भी गिरेगा जिसको जो परिस्थिति मिली वहीं डट जाए ईश्वरत्व में जहाँ ईश्वर प्राप्ति का साधन मिले वहाँ डट जाए हे राम जी मरुभूमि का मृग होना अच्छा है लेकिन अज्ञानी मुंडो का संग नहीं कर अज्ञान बढ़ाएंगे जगत की सत्यता बढ़ाएंगे हाँ जी हे ऋषि तो उसी को जान जिसके अज्ञान से विश्व भाषित होता है और जिसके ज्ञान से लय हो जाता है हाँ हे ऋषि तुम उसी को जानो जिसके अज्ञान से ये संसार सच्चा भासता है जिसके ज्ञान से ये संसार उसी का विलास उसी का आलाद भाजता है उसी को जान जिससे सब जाना जाता है उसी को जान जिससे सब माना जाता है उसी को मान, जो सब रूपों में है और सब रूपों से न्यारा भी है सूर्य सब रूप वालों में है और सबसे न्यारा भी है ओम ओम ओम ओम परमात्मा ने नम ओम ओम आनंद स्वरूपाय नमः ओम ओम ओम हरद्वार में मजबूत साधकों को बहुत पुष्टि मिलती है तेजी से यात्रा हो जाती नहीं होती दिन भर बैठे रहते हैं अच्छा लगता है संकल्प विकल्प कम हो जाते हैं अनजाने में यात्रा हो रही है आते चलो दर्शन करके जाएं मेरठ वाले आए चलो दर्शन करके आएंगे अब जाने का इच्छा ही नहीं होती ऐसा ही है कि नहीं है कहां गया बबलू बबलू का बाप